छांदोग्य उपनिषद शांकर भाष्य हिंदी अनुवाद छठा अध्याय प्रथम खंड आरुणिका अपने पुत्र श्वेत के प्रति उपदेश श्वेत केतुर्ुणे इत्यादि मंत्र से आरंभ होने वाला अध्याय का संबंध इस प्रकार है ऊपर यह कहा जा चुका है कि यह सब निश्चय ब्रह्म ही है तथा उसी से उत्पन्न हुआ है उसी में लीन होने वाला है और उसी में चेष्टा कर रहा है अब यह बतलाना है कि यह जगत किस प्रकार उससे उत्पन्न होता है कैसे उसी में लीन होता है, और किस तरह उसी के द्वारा चेष्टा कर रहा है अभी अभी यह बतलाया गया है कि एक विद्वान के भोजन करने पर सारा संसार तृप्त हो जाता है ऐसा संपूर्ण भूतों में स्थित आत्मा का एकत्व होने पर ही हो सकता है आत्मा का भेद होने पर नहीं हो सकता उसका एकत्व किस प्रकार है इसी के लिए यह छठा अध्याय आरंभ किया जाता है यहाँ जो पिता और पुत्र की का है वह इस विद्या आख्यायत्व प्रदर्शित करने के लिए है श्लोक पहला अरुण का सुप्रसिद्ध पुत्र श्वेतकेतु था उससे पिता ने कहा हे श्वेतकेतु तो, केतु तू ब्रह्मचर्य वास कर क्योंकि हे सौम्य हमारे कुल में उत्पन्न हुआ कोई पुरुष अध्ययन करके ब्रह्म बंधु सा नहीं होता ऐसे श्वेत के यह निपात ऐतिह का देवतक है अरुणी अरुण आरुन का पौत्र था उस पुत्र से पिता अरुणी ने उसे योग्य विद्या का पात्र जानकर और उसके उपनय संसार के समय का अतिक्रम होता देख कर कहा श्वेत के तो तू हमारे कुल के अनुरूप गुरु के पास जाकर ब्रह्मचर्य वास कर हे सौम्य यह उचित नहीं है कि हमारे कुल में उत्पन्न होकर कोई अध्ययन न करके ब्रह्म बंधु, बंधु बतलाया है, किंतु स्वयं ब्राह्मणों का आचरण नहीं करता उसे बंधु कहते हैं। इस प्रसंग से ऐसा अनुमान होता है कि उसका पिता घर से बाहर जाने वाला है इसी से गुणवान होने पर भी वह स्वयं पुत्र का उपनयन नहीं करेगा श्लोक दूसरा वह श्वेतक बारह वर्ष की अवस्था में उपनयन कराकर चौबीस वर्ष का होने पर संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर अपने को बड़ा बुद्धिमान और व्याख्या करने वाला मानते हुए उद्दंड भाव से घर लौटा उससे पिता ने कहा हे सौम्य तू जो ऐसा महामना पंडितम्य और अविनित है सो क्या तूने वह आदेश पूछा है भाष्यर्त पिता के कहने पर वह शिकु बारह वर्ष की अवस्था में गुरु के समीप जाकर जब तक कि चौबीस वर्ष का हुआ तब तक संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर और उनका अर्थ समझकर महामना जिसका मन महान अर्थात गंभीर हो यानी जिसका मन अपने को दूसरे के समान न समझने वाला हो उसे महामना कहते हैं अनुचानमानी अपने को बड़ा प्रवक्ता मानने वाला अर्थात जो ऐसे स्वभाव वाला हो उसे अनुचानमानी कहते हैं और स्तब्ध अविनत स्वभाव होकर घर लौटा उस अपने पुत्र को इस प्रकार का, अपने से विपरीत स्वभाव का उद्दंड और अभिमानी हुआ कर उसमें सद्धर्म की प्रवृत्ति करने की इच्छा से पिता ने कहा हे श्वत तो तू जो ऐसा महामना अनुचान और स्तब्ध हो रहा है सो तुझे अपने उपाध्याय से ऐसी क्या विशेषता प्राप्त हो गई है क्या तूने वह आदेश पूछा है जिसका उपदेश किया जाता है उसे आदेश कहते हैं इससे यह है सिद्ध होता है कि ब्रह्म केवल शास्त्र और गुरु के उपदेश से ही नैय है अथवा जिसके द्वारा पर ब्रह्म का उपदेश किया जाए उस उसे आदेश कहते हैं सो क्या तूने वह आचार्य से पूछा है उस आदेश के लिए श्रुति विशेषण देती है श्लोक तीसरा जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता है अमतमत हो जाता है और अविज्ञात विशेष रूप से ज्ञात हो जाता है यह सुनकर ने पूछा वह आदेश आदेश कैसा है जिस आदेश के द्वारा अन्य बिना सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है अमत अर्थात बिना विचार किया हुआ मत विचारा हुआ हो जाता है और अविज्ञात अनिश्चित विज्ञात निश्चित हो जाता है इस आख्यायिका से यह जाना जाता है कि समस्त वेदों का अध्ययन और अन्य सम्पूर्ण ज्ञे पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने पर भी जब तक पुरुष आत्म तत्व को नहीं जानता तब तक अपृतार्थ ही रहता है इस विचित्र प्रश्न को सुनकर श्वेत केतु ने यह सोचते हुए कि यह अप्रसिद्ध बात कैसे हो सकती है कि अन्य वस्तु के ज्ञान से समस्त अन्य पदार्थों का भी ज्ञान हो जाए कहा हे भगवान वह आदेश कैसा है किस प्रकार का है पिता वह आदेश जिस प्रकार है, सो सुनो। श्लोक चौथा। हे सोम्या, जिस प्रकार एक मृतिका के पिंड के द्वारा संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, मृणमयल वाणी के, के आश्रयभूत नाम मात्र है सत्य तो केवल ही है हे सौम्य लोक में जिस प्रकार कमंडल और घट आदि के कारणभूत एक मृत पिंड के जान लिए जाने पर ही उसका विकार जात संपूर्ण अर्थात मृतिका का कार्य समूह जान लिया जाता है समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि कार्य अपने कारण से अभिन्न होता है तुम जो ऐसा मानते हो कि अन्य का ज्ञान होने पर अन्य नहीं जाना जा सकता सो so, यह बात उस समय तो ठीक होती जबकि कारण से कार्य भिन्न होता किंतु इस प्रकार कार्य अपने कारण से भिन्न है नहीं शंका तो फिर लोक में ऐसा क्यों कहा जाता है कि यह कारण है और यह इसका विकार है समाधान सुनो यह वाचारंभ वाघारंभ अर्थात वाणी पर ही अवलंबित है कौन नामधेय विकार नामधेय पद में नाम शब्द से स्वार्थ में धेय प्रत्यय हुआ है वस्तुतः विकार की कोई वस्तु नहीं है वह तो केवल वाणी पर अवलंबित नाम मात्रा ही है सत्य वस्तु तो एकमात्र वृत्ति का ही है श्लोक पांचवा हे सौम्य जिस प्रकार एक लोह का लोहमणिकात होने पर संपूर्ण लोहमय सुवर्णमय पदार्थ जान लिए जाते हैं क्योंकि विकारणी पर अवलंबित नाम मात्र है सत्य केवल सुवर्ण ही है भाष्यर्थ हे सौम्य जिस प्रकार एक लोहमणि सुवर्ण पिंड के द्वारा अन्य कटक मुकुट एवं केयूर आदि सारा विकार जात जान लिया जाता है वाचारंग रंग इत्यादि शब्दों का अर्थ पूर्ववत है श्लोक छठा। जिस प्रकार एक नख नहन्ना के के ज्ञान से संपूर्ण लोहे पदार्थ जान लिए जाते हैं, क्योंकि विकारवाणी पर अवलंबित केवल नाम मात्र है सत्य केवल लोहा ही है सौम्य ऐसा ही वह आदेश भी है सौम्य जिस प्रकार एक नख से अर्थात उससे उपलक्षित पिंड से संपूर्ण के विकार समूह जान लिया जाता है शेष सपूर्वत है का जो अनेक दृष्टांत लिए गए हैं, वे दाष्टानता के अनेक भेदों का बोध और दृढ़ प्रती कराने के लिए है वे सौम्य ऐसा ही वह आदेश है जो कि मैंने कहा है पिता के इस प्रकार कहने पर दूसरा श्वेतकेतु बोला श्लोक सातवा निश्चय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते थे यदि वे जानते तो मुझमें मुझसे क्यों न कहते अब आप ही मुझे वह बदलाइए तब पिता ने कहा अच्छा सो मैं बतलाता हूँ शर्थ निश्चय ही मेरे जो पूज्य गुरुदेव थे वे आपकी कही हुई इस बात को नहीं जानते थे यदि वे जानते अर्थात उन्हें इस बात का पता होता तो मुझ गुणवान भक्त एवं अपने अनुगत शिष्य के प्रति क्यों न कहते इससे मैं समझता हूँ उन्हें इसका पता नहीं था कहने योग्य न होने पर भी उसने फिर गुरुकुल को भेजे जाने के भय से गुरु का लघुत्व कह डाला अतः अब आप भी मेरे प्रति उस वस्तु का वर्णन कीजिए जिसका ज्ञान होने पर मुझे सर्वज्ञ प्राप्त हो जाए इस प्रकार कहे जाने पर पिता ने कहा सौम्य अच्छा ऐसा ही हो द्वितीय खंड अन्य पक्ष के खंडन पूर्वक जगत की सदरूपता का समर्थन श्लोक पहला हे सौम्य आरंभ में यह एकमात्र अद्वितीय सत्य ही था उसी के विषय में कि ने ऐसा भी कहा कि आरंभ में यह एकमात्र अद्वितीय ही था उस असत्य से सत्य की उत्पत्ति होती है भाष्यर्थ सदैव सत्य अस्तित्व मात्र वस्तु का बोधक है जो कि संपूर्ण वेदांतों से सूक्ष्म स्वरूप जानी जाती है एवं शब्द निश्चयार्थक है इससे किस वस्तु का निश्चय किया जाता है यह आरुणि बतलाता है यह जो नाम रूप एवं क्रियावान विकारी जगत दिखाई देता है सत्य था इस प्रकार आसित था शब्द से सत्य शब्द का संबंध है शंका यह किस समय सत्य था ऐसा कहा जाता है समाधान आगे अर्थात जगत की उत्पत्ति के पूर्व शंका तो क्या इस समय यह सत्य नहीं है जो आरंभ में था इस प्रकार विशेषण दिया गया है समाधान नहीं ऐसी बात नहीं है शंका तो फिर यह विशेषण क्यों दिया गया समाधान इस समय भी यह सत्य है किंतु नाम रूप विशेषण युक्त तथा इदम् शब्द और बुद्धि का, का सुषुप्त काल के समान उत्पत्ति से पूर्व यह नामयुक्त अथवा रूपयुक्त है इस प्रकार वस्तु का ग्रहण नहीं किया जा सकता <coughs> जिस प्रकार सोने से उठा हुआ पुरुष वस्तु की सत्ता मात्र का अनुभव करता है केवल केवल इतना जानता है कि में केवल मात्र वस्तु थी, उसी प्रकार उत्पत्ति से पूर्व जगत ऐसा इसका अभिप्राय है जिस प्रकार लोक में घटादी बनाने की इच्छे वाले कुमार द्वारा पूर्वान्ह में मृतिका के पिंड को फैलाया हुआ देखकर कोई पुरुष किसी अन्य ग्राम में जाकर उत्तर काल में लौटने पर उसी स्थान में घट शराब आदि अनेकों भेदों वाले का के कार्य को देखकर यह कहता है कि पूर्वान्ह में ये घट शराब आदि केवल का ही थे उसी प्रकार यहाँ भी यह आरंभ में केवल सत ही था ऐसा कहा जाता है यह एक ही था अर्थात अपने कार्य वर्ग में पति कोई दूसरा नहीं था इसलिए एक ही था ऐसा कहा जाता है और अद्वितीय था मृत्तिका से अतिरिक्त दूसरी वस्तु नहीं थी जिस प्रकार मृत्तिका को घटादी आकार में करने वाला आदि निमित्त कारण देखा जाता है, उसी प्रकार से भिन्न सत का सहकारी कारण रूप कोई अन्य पदार्थ प्राप्त होता है उसका अद्वितीय था ऐसा कहकर प्रतिषेध किया जाता है अर्थात इससे इस भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं थी इसलिए यह अद्वितीय था क्षमका किन्तु सत के साथ तो मत में भी संभव है द्रव्य एवं गुण आदि में सत शब्द और बुद्धि की अनुवृत्ति होती है जैसा कि सद्रव्यम सन गुण एवं सत्कर्म इत्यादि प्रयोग में देखा जाता है समाधान ठीक है वर्तमान काल में तो ऐसा ही है किंतु उत्पत्ति से पूर्व यह कार्य सत्य था ऐसा वैशेक को मान्य नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति से पूर्व वे कार्य का असत्वा स्वीकार करते हैं उत्पत्ति से पूर्व एकमात्र अद्वितीय सत्य था ऐसा मानना उन्हें अभिष्ट नहीं है अतः वृत्ति का आदि के दृष्टान्तों से यह वैशिष्य को द्वारा परिकल्पित सत की अपेक्षा अन्य सतकार बदलाया जाता है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 नैयायिको का मत है कि गृहित होने वाली यथाभूत वस्तु और उससे विपरीत तत्व ये क्रमशः और चंगा। यदि क्रमशःिक उत्पत्ति से पूर्व का अभाव मात्र ही मानते हैं तो उत्पत्ति से पूर्व यह एकमात्र अद्वितीय ही था ऐसा कहकर वे उसका काल संबंध संख्या संबंध और अद्वितीयत्व कैसे निरूपण करते हैं समाधान ठीक है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 यह वाक्य केवल को ग्रहण करने की निवृत्ति करने मात्र में ही तात्पर्य रखता है। है यह शब्द तो सत की आकृति का वाचक है ही एकमात्र अद्वितीय ये दोनों शब्द सत शब्द के साथ समानाधिकरण रूप से प्रयुक्त है इसी प्रकार इदम और आसीत शब्द भी समानाधिकरण है ऐसी अवस्था में सद् वाक्य में प्रयोग किया हुआ नंज सदवाक्य को ही आलम्बन करके एकमात्र अद्वितीय सत्य था ऐसी सदवाक्यर्थ संबंधिनी बुद्धि को जिस प्रकार की घोड़े पर चढ़ा हुआ पुरुष घोड़े का ही आश्रय लेकर उसे उसके अभिमुख विषयों से फेर देता है उसी प्रकार सदवाक्य के अर्थ से निवृत्त कर देता है वह सत के अभाव का ही निरूपण नहीं करता अतः पुरुष के विपरीत ग्रहण की निवृत्ति के लिए ही यह असत ही था इत्यादि वाक्य का प्रयोग किया गया है को दिखला कर ही उससे निवृत्त करना संभव है इस प्रकार असत सार्थक होने के कारण उसका और प्रामाण्य सिद्ध ही है, है। अतः इसमें कोई दोष नहीं है। उस सर्वाभाव रूप असत से सत अर्थात विद्यमान कार्यजात उत्पन्न हुआ मूल में सज्जायत के स्थान में सत्यत ऐसा होना चाहिए था सो जायत इस क्रियापद में अट का अभाव वैदिक है इस प्रकार यह विपरीत ग्रहण रूप श्लोक दूसरा किन्तु हे सोम्या, ऐसा कैसे हो सकता है भला भलाअसत से सत्य उत्पत्ति कैसे हो सकती है अतः हे सौम्य आरंभ में यह एकमात्र अद्वितीय सत्य ही था ऐसा आरुण ने कहा किंतु हे सौम्य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 अंकुर के उत्पन्न होने पर उनका नाश नहीं हो जाता तथा जो बीजा कर का संस्थान है उसे तो वैनाशिक भी बीजा के अवयवों से भिन्न कोई वस्तु नहीं मानते जिसका कि अंकुर की उत्पत्ति होने पर नाश हो यदि कहो कि बीज अवयवों से व्यतिरिक्त वह वास्तविक स्वरूप से है तो यह उनकी ही मान्यता के विरुद्ध होगा यदि कहो कि संवृत्ति लौकिक व्यवहार द्वारा माना गया बीज संस्थान का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 अवयवों का भी नाश नहीं हो जाता तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि यह दोष के समान ही उसके अवयवों में भी है, जिस प्रकार के मत में बीज संस्थान रूप अवयवी नहीं है उसी प्रकार अवयव भी नहीं है अतः उनका नाश होना संभव नहीं है बीज अवयवों के भी सूक्ष्म अवयव होने चाहिए और उन अवयवों के भी दूसरे सूक्ष्म अवयव होने चाहिए इस प्रकार प्रसंग की अनिवृत्ति अनवस्था दोष होने के कारण सर्वत्र नाश होना संभव नहीं है तथा सर्वत्र की अनिवृत्ति होने के कारण सत्व की निवृत्ति नहीं होगी इस प्रकार सद्वादियों की मानी हुई सत्य सत्य उत्पत्ति ही सिद्ध होगी असत से सत की उत्पत्ति होने में सदवादियों सदवादियों के के पास कोई दृष्टांत भी नहीं है। सदवादियों के मत में यदि अभाव, अभाव, अभाव से ही घट की उत्पत्ति होती तो घट बनाने की इच्छा वाले को मृत् का पिंड लेने की आवश्यकता न होती तथा घटादी में अभाव शब्द और अभाव बुद्धि की अनुवृत्ति का भी प्रसंग उपस्थित होता किंतु ऐसा है नहीं इसलिए असत से सत्य उत्पत्ति नहीं हो सकती इसके सिवा वे लोग जो ऐसा कहते हैं मृतिका घट बुद्धि का निमित्त है अतः मृद बुद्धि ही घटबुद्धि का कारण कही जाती है वस्तुतः मृत्तिका अथवा घट कुछ भी नहीं है इसके अनुसार भी विद्यमान मृदबुद्धि ही विद्यमान घटबुद्धि का कारण है अतः असत से सत की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती यदि कहो कि मृद बुद्धि तथा तो घट बुद्धि का निमित्त और नैमित्तिक रूप से मात्र है कार्य कारण भाव नहीं है तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं क्योंकि इन बुद्धियों की निरंतरता का ज्ञान कराने में वैनाशिकों के पास कोई बाह्य दृष्टांत नहीं है अतः सौम्य ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा अरुण ने कहा अर्थात असत से सत की उत्पत्ति कैसे किस प्रकार हो सकती है त्पर्य यह है कि असत से सत की उत्पत्ति होने में कोई भी दृष्टांत का प्रकार नहीं है इस तरह असतवादी के पक्ष का उन्मंथन निरसन कर आरुणी हे सौम्य आरंभ में यह सत ही था इस प्रकार अपने पक्ष की सिद्धि का उपसंहार करता है शंका किंतु सदवादी के मतानुसार सत से सत की उत्पत्ति होती है इसमें भी तो कोई दृष्टांत नहीं है क्योंकि एक घट से दूसरे घट की उत्पत्ति होती नहीं देखी जाती समाधान यह ठीक है एक सत से दूसरे सत की उत्पत्ति नहीं होती तो फिर क्या होता है सत ही एक दूसरे आकार में स्थित हो जाता है जिस प्रकार की सर्प ही कुंडली हो जाता है और जैसे मृत्यु का ही चूर्ण पिंड घट कपाल आदि भेदों से स्थित हो जाती है शंका यदि ऐसी बात है तो संपूर्ण प्रकारों में स्थित सत ही है फिर यह क्यों कहा जाता है कि यह उत्पत्ति से पूर्व था समाधान अरे क्या तूने नहीं सुना कि सदैव यह पद इदम शब्द वाच्य निश्चय कराने के लिए है शंका तब तो यह सिद्ध होता है कि उत्पत्ति से पूर्व असत ही था इधम शब्द वाच्य नहीं था यह अभी उत्पन्न हुआ समाधान ऐसी बात नहीं है क्योंकि जिस प्रकार मृतिका ही पिंड एवं घटादी शब्द और बुद्धि का विषय होकर सिद्ध होती है उसी प्रकार ही शब्द और इधम बुद्धि के विषय रूप से स्थित होता है शंका किन्तु जिस प्रकार मृत्यु का वस्तु है उसी प्रकार पिंड और घटादि भी है उन्हीं के समान सतका कार्य बुद्धि से अन्य बुद्धि का विषय होने के कारण वह सत सत्य अपेक्षा कोई अन्य वस्तु होना चाहिए जिस प्रकार की अश्व से गऊ समाधान ऐसी बात नहीं है क्योंकि पिंड और घटादि का परस्पर व्यभिचार होने पर भी उनमें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 अतः उत्पत्ति से पूर्व सत्य था यह कथन ठीक ही है क्योंकि विकार संस्थान तो केवल वाणी के ही आश्रित है शंका किंतु पुरुष निष्कल निष्क्रिय शांत तो निर्मल निर्लेप है तथा तो दिव्य अमूर्त बाहर भीतर वर्तमान और अजन्मा है इत्यादि श्रुतियों के अनुसार सत निरावयव है उस निरावयव सत का विकार संस्थान होना कैसे संभव है समाधान इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि रज्जु आदि के अवयवों से सर्वादी आकार की प्रतिति के समान बुद्धि से कल्पना किए हुए सत्य के अवयवों से विकार संस्थान का प्रतीत होना संभव है जैसा कि कहा है विकारवाणी के आश्रित केवल नाम मात्र है वृत्ति का ही सत्य है इसी प्रकार सत्य ही सत्य ही सत्य है इस श्रुति से प्रमाणित होता है वस्तुतः इदम बुद्धि के समय भी वह एकमात्र अद्वितीय ही है श्लोक तीसरा उस सत ने एक क्षण किया मैं बहुत हो जाऊं अनेक प्रकार से उत्पन्न जाऊ इस प्रकार एक क्षण कर उसने तेज उत्पन्न किया उस तेज से एक बहुत हो जाऊं नाना प्रकार से उत्पन्न हो इस प्रकार एक क्षण कर उसने जल की रचना की इसी से जहाँ कही पुरुष शोक संताप करता है उसे पसीने आ जाते हैं उस समय बहुत तेज से जल की उत्पत्ति होती है उसे एक्षण किया एक्षण किया किया अर्थात दर्शन इससे सिद्ध होता है है है कि सांख्य का का कल्पना किया हुआ प्रधान प्रधान जगत का कारण नहीं है। क्योंकि प्रधान माना गया है और यह सत्य करने के कारण चेतन है उसने किस प्रकार एक किया स्वश्रुति बतलाती है मैं बहु अधिक हो जाऊं प्रजा यह प्रकर्ष से उत्पन्न हो जिस प्रकार के घटादी आकार से मृतिका अथवा बुद्धि से कल्पना किए हुए सर्पादी आकार से रज्जो उत्पन्न होती है शंका तब तो रज्जो जिस प्रकार सर्पादी आकार से ग्रहण की जाती है उसी प्रकार जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह असत ही है। समाधान नहीं हमारा तो यह कथन है कि द्वैत भेद से सत ही अन्यथा रूप से ग्रहित होने के कारण कभी किसी पदार्थ की कि अवसतता नहीं है अब इसी बात को और अधिक स्पष्ट करते हैं जिस प्रकार तर्किक लोग सत से भिन्न किसी अन्य पदार्थ की कल्पना कर फिर उत्पत्ति से पूर्व और नाश के पश्चात उसकी असत्ता बदलाते हैं उसी प्रकार हमारे द्वारा कभी कहीं भी सत से भिन्न किसी नाम अथवा नाम की विषयभूत वस्तु की कल्पना नहीं की जाती सारे नाम और जो अन्य बुद्धि से कहे जाते हैं वे सारे पदार्थ ही है जिस प्रकार रज्जु का विवेक कर करके देखने वालों की दृष्टि में सर्प शब्द और सर्पबुद्धि निवृत्त हो जाते हैं तथा मृत्तिका का, का विवेक करने के देखने वालों की दृष्टि में घटादी शब्द और तत्संबंधिनी बुद्धि का निराश हो जाता है उसी प्रकार सत का विवेक करने के करके देखने वालों के लिए अन्य विकार संबंधी शब्द और बुद्धि निवृत्त हो जाती है जैसा कि जहां से मन के सहित वाणी न पहुंच कर लौट आती है जो वाणी का अविषय और अनाश्रय है उसमें इत्यादि श्रुतियों से प्रमाणित होता है इस प्रकार एक कर उसने तेज की रचना की शंका किंतु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 आकाश और वायु की रचना के अनंतर उस सत्य ने तेज की रचना की अथवा यह भी संभव है कि वृत्ति का आदि का दृष्टांत तो दिया गया है अथवा त्रिव्रण विवक्षित होने के कारण श्रुति तेज अप और अन्न की ही सृष्टि का निरूपण करती है तेज यह दग्ध करने वाला पकाने वाला प्रकाशक और कुछ लाल रंग का लोक में प्रसिद्ध है रचे हुए उस तेज तेज ने किया, अर्थात तेज के रूप में स्थित बहुत हो जाऊं, अनेक प्रकार से उत्पन्न हो इस प्रकार पूर्ववत ईक्षण किया उसने जल की रचना की जल द्रव रूप स्निग्ध बहने वाला और शुक्ल वर्ण इस प्रकार लोक में प्रसिद्ध है क्योंकि जल तेज का कार्यभूत है इसलिए जब कहीं किसी देश या काल में पुरुष शो संताप करता है तो पसीने से युक्त हो जाता है उस समय ही जलकी उत्पन्न हो उसने अन्न की रचना की इसी से जहा कहीं वर्षा होती है वहीं बहुत सा अन्न होता है वह अन्याद्य जल से ही उत्पन्न होता है उस जल ने किया अर्थात पहले ही के समान जल रूप में स्थित सत्य नेक्षण किया हम बहुत अधिक हो जाए प्रकर्ष से उत्पन्न हो उसने पृथ्वी रूप अन्न की रचना की अन्न पृथ्वी का विकार है इसलिए जहाँ कहीं वर्षा होती है वही बहुत सा अन्न हो जाता है अतः वह अन्नाद्यव जल से ही उत्पन्न होता है उसने अन्न की रचना की ऐसा कहकर पहले तो श्रुति ने अन्न शब्द से पृथ्वी कही है और अब दृष्टान्त अन्न और आद्य ऐसा विशेषण देने के कारण आद्य शब्द से धान आदि कहे हैं स्थिर धारण करने वाला और रूप से कृष्ण होता है ऐसा प्रसिद्ध है शंका किन्तु तेजा आदि में तो ईक्षण होना समझ में नहीं आता क्योंकि उनमें हिंसादि के प्रतिषेध का अभाव है और त्रास आदि कार्य भी नहीं देखे जाते फिर नहीं। तेज ने ईक्षण किया इत्यादि कथन कैसे किया यह कोई दोष नहीं है क्योंकि तेज आदि करने वाले कारण के परिणाम आदिभूत करने वाला सत्य तो क्रम विशिष्ट होकर कार्य का उत्पन्न करने वाला होने से तेज आदि भूतों ने मानो ईक्षण किया ऐसे अर्थ में ईक्षण किया ऐसे कहा जाता है किंतु सतका ईक्षण भी तो उपचार से ही है समाधान नहीं सतका एक क्षण केवल शब्दगम्य है इसलिए वह उपचार से है ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती तेज आदि के मुख्य का अभाव तो अनुमान से सिद्ध है इसलिए उसे उपचरित मानना ठीक है। शंका, परंतु वृत्ति का समान कारण होने से सत के अचेतनत्व का भी अनुमान किया जा सकता है अतः अचेतन प्रधान रूप जो सत है वह चेतन के प्रयोजन के लिए है और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 और न किसी लिंग से ही अनुमान किया जा सकता है जिसके कारण इस को उपचरित जाये। उपचरित तत्व, उपचरित माना तथा सारे प्रपाठक का तत्व तत्व तो इस प्रकार ही कल्पना करने वाले का श्रम व्यर्थ ही होगा क्योंकि उसके सिद्धांतानुसार पुरुषार्थ का साधन होते विज्ञान तो तर्क से ही सिद्ध हो जाता है अतः वेदकी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 आंडज जीवज और उद्विजी द्वारा आविष्ट उन इन पक्षी आदि प्राणियों के, के, के ऐसा निर्देश अर्थ, अर्थ करना ठीक नहीं क्योंकि आगे त्रिव्रतककरण का वर्णन किया जाने वाला है और त्रिभुतरण के हुए बिना ही प्रत्यक्ष निर्देश बना नहीं सकता इसके सिवा तेज प्रभु के लिए इमाहा तीसरो देवता इस प्रकार देवता शब्द का प्रयोग होने से भी यहां भूत शब्द से पक्षी आदि ही विवक्षित है अतः उन इन पक्षी पशु एवरन स्थावर आदि प्रसिद्ध भूतों के तीन ही बीज है इससे अधिक बीज कारण नहीं है वे कौन से हैं सो बतलाये जाते है अंडज अंडे से उत्पन्न हुए वे को अंडज कहते हैं अंडज ही अंडज है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 जीव से उत्पन्न हुआ जीवज यानी जरायुज पुरुष एवं पशु आदि तथा उद्भिज जो पृथ्वी को ऊपर की और भेदन करता है उसे उद्भिद यानी स्थावर कहते हैं उससे उत्पन्न हुए का नाम उद्भिज है अथवा धाना बीज उदिद उद्भिद है उससे उत्पन्न हुआ उद्भिज स्थावर बीज अर्थात स्थावरों का बीज है स्वेदज और संचोकज उष्मा से उत्पन्न होने वाले जीवों का यथा संभव अंडज और में ही अंतर्भाव होगा क्योंकि ऐसा मानने पर ही तीन ही बीज है यह निश्चय उत्पन्न हो सकता है श्लोक दूसरा उस इस सत नामक देवता ने एक क्षण किया मैं इस जीवात्मा रूप से इन तीनों देवताओं में अनुप्रवेश कर नाम और रूप की अभिव्यक्ति करूष्य उस इस सत्य नामक तेज जल और अन्न के कि पहले किया था कि मैं बहुत बहुत हो इस प्रकार किया वह बहुत होनारूप प्रयोजन अभी तक समाप्त नहीं हुआ था इसलिए बहुत होना रूप प्रयोजन को ही मन में रखकर उसने फिर ईक्षण किया इस प्रकार ईक्षण किया अब मैं इस उपरुक्त तेज आदि देवताओं में इस जीव रूप से ऐसा कहकर श्रुति पूर्व सृष्टि में अनुभूत आत्मा आत्मा का स्मरण करती हुई ही कहती है कि धार, है कि कि इस इस जीवात्मा रूप से से प्राण धारण करने वाले के द्वारा कथन श्रुति यह दिखलाती अपने आत्मा से अभिन्न अर्थात चैतन्य तया आत्मा से अविशिष्ट जीव रूप से अनुप्रवेश कर अर्थात तेज अप और अन्न इन भूतमात्राओं के संसर्ग से जिनसे विशेष विज्ञान प्राप्त किया है ऐसा होकर मैं नाम रूप नाम और रूपों को व्याकरण व्यक्तिकरण करूं अर्थात यह इस नाम वाला है और इस रूप का है ऐसा अभिव्यक्त करूं, शंका किंतु स्वतंत्रता रहते हुए भी असंसारित सर्वज्ञ देवता का बुद्धिपूर्वक ऐसा संकल्प करना कि सैकड़ों हजारों अनर्थों के आश्रयभूत शरीरों में अनुप्रवेश करके दुख का अनुभव करूं और फिर उसमें अनुप्रवेश करना संभव नहीं है समाधान ठीक है यदि वह ऐसा संकल्प करता कि अपने अविकृत रूप से अनुप्रवेश करूं और दुख का अनुभव करूं तब तो ऐसा कहना ठीक नहीं था किंतु ऐसी बात नहीं है तो फिर क्या है इस जीवात्मा रूप से अनुप्रवेश करूँ ऐसा वचन होने के कारण उसका साक्षात प्रवेश सिद्ध नहीं होता जीव तो उस देवता का आभास मात्र है जो दर्पण में प्रविष्ट हुए पुरुष के प्रतिबिंब के समान तथा जल आदि में प्रविष्ट हुए के के औचिंत्य एवं अनंत शक्ति से युक्त उस देवता का बुद्धि आदि से संबंध रूप जो चैतन्यभास है वही उस देवता के स्वरूप का विवेक ग्रहण न करने के कारण सुखी दुखी मूढ़ इत्यादि अनेकों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 चक्षु संबंधी बाह्य दोषो से लिप्त नहीं होता उसी प्रकार समस्त प्राणियों का एक ही अंतरात्मा लौकिक दुखों से लिप्त नहीं होता बल्कि उनसे बाहर रहता है। तथा वह आकाश के समान सर्वत्र एवं नित्य है इस प्रकार में तथा मानव ध्यान करता है मानव चेष्टा करता है इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा है शंका यदि जीव छाया मात्र ही है तो वह मिथ्या ही सिद्ध होता है तथा तो उसके परलोक इहलोक आदि भी मिथ्या ही ठहरते हैं। समाधान ऐसा दोष नहीं है क्योंकि सत्स्वरूप सत्स्वरूप से से उसका सत्यत्व स्वीकार किया गया है। है, सारा नाम विकार जात से ही सत्य स्वयं तो वह मिथ्या ही है क्योंकि विकार तो केवल कहने के लिए नाम मात्र है ऐसा कहा जा चुका है ऐसा ही जीव भी है जैसा यक्ष वैसी ही बली यह न्याय प्रसिद्ध ही है, है, है। अतः से संपूर्ण व्यवहार और सारे विकारों की तथा पर उसका है। इस प्रकार द्वारा इस विषय में किसी दोष का प्रसंग नहीं उपस्थित किया जा सकता जैसा कि हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से विरुद्ध द्वैतवाद अपनी ही बुद्धि के विकल्प मात्र और अतत्वनिष्ठ है इस प्रकार उसने उन तीनों देवताओं में अनुप्रवेश कर और इस प्रकार एक क्षण करूं। श्लोक तीसरा और उनमें से एक एक देवता को त्रिव्रत करूं ऐसा विचार कर उस इस देवता ने इस जीवात्मा रूप से ही उन तीनों देवताओं में अनुप्रवेश कर नाम रूप का व्याकरण किया और उन तीनों देवताओं में से एक एक को त्रिव्रत त्रिव्रत करूं एक एक देवता के त्रिव्रतकर्ण में एक एक की प्रधानता और दो दो की गौणता रहती है नहीं तो तीन लड़ वाली रस्सी के समान एक ही त्रिव्रतकर्ण होता तीनों देवताओं का पृथक पृथक त्रिव्रतकर्ण नहीं होता इस प्रकार ही तेज अप और अन्न को यह तेज है यह जल है यह अन्न है ऐसे पृथक पृथक नाम और प्रतिति की प्राप्ति हो सकती है और पृथक पृथक नाम तथा प्रतिति देवताओं प्रयोजन की इन तीनों देवताओं में इस उपयुक्त जीव रूप से ही सूर्य बिंब के समान भीतर प्रवेश कर अर्थात पहले विराट पिंड में और उसके पश्चात देवादी पिंडो में अन्य प्रवेश कर अपने संकल्प के अनुसार ही नाम रूपों का व्याकरण किया अर्थात यह पदार्थ इस नाम वाला और इस रूप वाला है इस प्रकार पदार्थों का व्यक्तिकरण किया उस देवता ने उसमें से प्रत्येक को त्रिवृत त्रिव्रत किया हे सोम्य, जिस प्रकार ये तीनों देवता एक एक करके प्रत्येक त्रिव्रत त्रिव्रत है वह मेरे द्वारा जान उस देवता ने उन देवताओं में से एक एक को गुण प्रधान भाव से त्रिव्रत त्रिव्रत किया अभि नाम रूप से व्यक्त हुए देवता के तेज अप और अन्य रूप से त्रिवधत्व की बात अलग रहे इन पिंडो से बाहर भी ये देवत इनो देवता एक एक करके किस प्रकार त्रिव्रत त्रिव्रत है सो मेरे कथन द्वारा जान अर्थात उदाहरण द्वारा अच्छी तरह समझ ले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 केवल तेज रूप है ऐसा जानो तथा उस अग्नि का जो शुक्ल रूप है वह तीन तत्वों के सम्मिश्रण से रहित केवल जल का है और उसी का जो कृष्ण रूप है वह अन्न का और त्रिव्रतकृत पृथ्वी का रूप है ऐसा जानो ऐसा होने पर तू जो समझता था कि अग्नि इन तीनों रूपों से अलग भी कोई वस्तु है सो उस अग्नि का अग्नित्व अब चला गया तात्पर्य यह है कि इन तीनों रूपों का विशेष ज्ञान होने से पूर्व तेरी जो अग्निबुद्धि थी वह और अग्नि शब्द हो गये, जिस प्रकार दिखाई देते हुए लाल रंग के अग्निबुद्धि समीपवर्ती पदार्थ से मिला हुआ स्फटिक प्राप्त होने पर उपधान और स्फटिक का अर्थक्य ज्ञात होने से पूर्व यह पद्म है इस प्रकार के शब्द और बुद्धि का प्रयोजक होता है किन्तु उसका पार्थक्य ज्ञात होने पर उसमें उस पार्थक्य के पद्मराग शब्द और पद्मराग बुद्धि दोनों निवृत्त हो जाते हैं उसी प्रकार रूपत्रय का विवेक होने पर अग्नि का अग्नित्व निवृत्त हो जाता है चंगा किंतु यहाँ इस अग्नि के संबंध में अग्नि बुद्धि और अग्नि शब्द ऐसी अधिक कल्पना करके क्या लेना है रूपत्र का विवेक करने से पूर्व अग्नि ही था वह अग्नि अग्नित्व रोहित आदि रूपों का विवेक करने से निवृत्त हो गया इतना ही कहकर उचित है जिस प्रकार की तंतुओं को निकाल लेने पर पटका अभाव हो जाता है समाधान ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अग्नि तो अग्निबुद्धि और मात्र ही है कारण श्रुति कहती है अग्नि रूप जो विकार है वह वाणी पर अवलंबित नामधेय अर्थात नाम मात्र ही है इसलिए अग्निबुद्धि भी मिथ्या ही है तो फिर उसमें सत्य क्या है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 आदित्य रूप विकारवाणी पर अवलंबित नाम मात्र है तीन रूप ए, है इतना ही सत्य है श्लोक तीसरा चंद्रमा का जो रोहित रूप है वह तेज का रूप है जो शुक्ल रूप है वह जल का है और जो कृष्ण रूप है वह अन्न का है इस प्रकार चंद्रमा से चंद्रत्व निवृत्त हो गया क्योंकि चंद्रमा रूप विकारवाणी पर अवलंबित नाम मात्र है तीन रूप है इतना ही सत्य है विद्युत का जो रोहित रूप है वह तेज का रूप है जो शुक्ल रूप है जल का है जो कृष्ण रूप है वह अन्न का है इस प्रकार विद्युत से विद्युत की निवृत्ति हो गई क्योंकि विद्युत रूप विकार वाणी पर अवलंबित नाम मात्र है तीन रूप है इतना ही सत्य है जो आदित्य का जो चंद्रमा का जो विद्युत का इत्यादि अर्थ पूर्ववत समझना चाहिए शंका किंतु हे सोम्य जिस प्रकार ये तीनों देवता एक एक करके प्रत्येक कर त्रिव्रत त्रिव्रत है वह मेरे द्वारा जान ऐसा कहकर अग्नि आदि चारों उदाहरणों से तेज का ही त्रिव्रतकरण दिखलाया गया है त्रिव्रतककरण में जल और अन्न का तो उदाहरण प्रदर्शित किया ही नहीं गया समाधान यह कोई दोष नहीं है श्रुति ऐसा मानती है कि जल और अन्न विषय उदाहरणों को भी इसी प्रकार जानना चाहिए तेज का उदाहरण उनका उपलक्षण कराने के लिए है इसके सिवा रूपवान होने के कारण उसके द्वारा स्पष्टार्थता भी संभव है गंध और रस का और शब्द को अलग करके नहीं दिखाया जा सकता इसलिए उनका भी उदाहरण नहीं दिया यदि सारा ही जगत त्रिव्रतकृत है और अग्नि आदि के समान केवल तीन ही रूप सत्य है तो अग्नि के अग्नित्व के समान संसार का संसार भी निवृत्त हो गया तथा तो जल का कार्य है इसलिए जल ही सत्य है अन्न केवल मात्र है तथा तो तेज का कार्य होने के कारण जल भी वाचारंभ मात्र ही है तेज ही सत्य है और तेज भी सत्य का कार्य है इसलिए वह भी वाचारंभ ही है केवल सत्य ही सत्य है इस प्रकार इससे यही अर्थ बतलाना अभिष्ठ है शंका किन्तु वायु और अंतरिक्ष तो तेज आदि के अंतर्गत न होने के कारण और ही रह जाते हैं इसी प्रकार गंध, रस, शब्द और स्पर्श भी बचे रहते हैं फिर एकमात्र जान लेने पर ही और सब अज्ञात पदार्थों का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है अथवा उनका ज्ञान होने के लिए श्रुति को कोई दूसरा प्रकार बतलाना चाहिए समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि रूपवान द्रव्य में सब गुण देखे जा सकते हैं किस प्रकार से बतलाते हैं रूपवान तेज में शब्द और स्पर्श की भी उपलब्धि होने के कारण उसमें शब्द और स्पर्श गुण वाले वायु और आकाश के सद्भाव का भी अनुमान किया जाता है तथा रूपवान जल और अन्न में रस एवं गंध का अंतर्भाव हो जाता है इस प्रकार तेज जल और अन्न इन तीन रूपवानों का त्रिव्रतकर्ण प्रदर्शित करने से श्रुति ऐसा मानती है कि उनके अंतर्गत सारा का सारा ही कार्य होने के कारण तीन रूप ही सत्य जाने गए हैं क्योंकि मूर्त पदार्थों को छोड़कर वायु और आकाश तथा उनके गुण एवं गंध और रस का ग्रहण ही नहीं हो सकता अथवा इन रूपवान पदार्थों के त्रिवृत्ण को भी श्रुति प्रदर्शन के लिए ही मानती है जिस प्रकार त्रिव्रतककरण में तीन रूप ही सत्य है उसी प्रकार पंचीकरण में भी समान नियम ही समझना चाहिए इस प्रकार सब कुछ ही विकार होने के कारण सत्के से यह सारा का सारा जान लिया जाता है अतः एकमात्र अद्वितीय सत्य, सत्य है यह सिद्ध ही है इसलिए यह ठीक ही कहना कहा है कि उस एक को जान लेने पर यह सब जान लिया जाता है श्लोक पांचवा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 सो so, बताते हैं उपरयुक्त विज्ञान को जानने वाले हम लोगों के कुल में आज इस समय कुछ भी अश्रुत अमत अथवा अविज्ञात हो ऐसा कोई भी नहीं बता सकेगा तात्पर्य यह है कि सत्य के विज्ञान से युक्त होने के कारण हमारे कुटुंबियों को सब कुछ ज्ञान ही है किंतु उन्होंने किस प्रकार सब कुछ जाना है सोश्रुति बतला दी है क्योंकि इस तीन अर्थात तो इस प्रकार जाने हुए द्वारा अन्य पदार्थ भी ऐसे ही है ऐसा इसका तात्पर्य है अथवा यह इसका यह भी तात्पर्य हो सकता है कि विज्ञात हुए इन अग्नि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 वह इन देवताओं का ही समुदाय है ऐसा उन्होंने जाना है अब तू मेरे द्वारा यह जान कि किस प्रकार ये तीनों देवता पुरुष को प्राप्त होकर उनमें से प्रत्येक त्रिव्रत त्रिव्रत हो जाता है अग्नि आदि के अपेक्षा अन्य रूपों से संदेह किए जाते हुए कपूतादि रूप में जो उन पूर्वर्ती ब्रह्मवत्ताओं द्वारा रोहित ग्रहण किया जाता था वह तेज का रूप है ऐसा उन्होंने जाना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 जिस प्रकार वे उपयुक्त तीनों देवता मस्तक और हाथ आदि अंगों वाले शरीर एवं इंद्रियों के संगात रूप पुरुष को प्राप्त होकर पुरुष से उपयोग की जाती हुई प्रत्येक त्रिव्रत त्रिव्रत हो जाती है वह मेरे द्वारा मेरे कथन करने पर तु जान ऐसा कहकर वह है नहीं लगा चतुर्थ खंड समाप्त